जिन्होंने भगवान को बेटा नहीं बनाना चाहा, भगवान अपनी इच्छा से जिनके बेटा बन रहेंगे इस तरह से भगवान ने आशीर्वाद दिया भगवान अंतर ध्यान हो गए तीन दिन बाद स्वयंभ मनु अपनी कन्या देवहूति और अपनी पत्नी माता प्रसूति को लेकर आए वह तो जंगल में मंगल कुटिया को फूलों से सजाया गया था उस समय स्वयंभ मनु ने करदम ऋषि के चरणों में नमन किया हे ऋषिवर हमारी एक कामना है कि आप हमारी कन्या देवहूति के संग विवाह कर लीजिए करदम ऋषि मुस्कुराए करदम ऋषि ने कहा कि हे hey मनुजी महाराज ऐसा कौन पुरुष होगा जो देवहूति से विवाह नहीं करना चाहेगा हमने इनके विषय में सुना है देव ऋषि नारद जी से सुना था करदम ऋषि ने एक दिन क्या हुआ कि माता देवहूति छत पर गेंद खेल रही थी अब जैसे ही गेंद ऊपर फेंके तो नजरे ऊपर चली गई एक गंधर्व विमान पर जा रहा था देवहूति को देखा लट्टू हो गया अरे ऐसा देखा देखते देखते नीचे ही गिर गया <laughs> इतनी खूबसूरत है तुम्हारी कर लिया बोला कौन पुरुष विवाह करने से मना करेगा पर हमारी भी कामना है सब क्या कामना है बोले जैसे ही एक एक संतान का जन्म होगा तो मैं तो वन में तप करने के लिए चला जाऊँ वहां बोले जैसी आपकी इच्छा इस तरह से देवहूति का विवाह ब्रह्म विवाह हुआ करदब ऋषि के संग और अब स्वयं मनु माता शत्रु रूपा अपनी कन्या से विदा लेते बहुत शोक हुआ बहुत शोक हुआ जिसका वर्धन नहीं किया जा सकता अब करधम ऋषि में क्या अब क्या हुआ कि पति पत्नी का विवाह हो गया और करधम ऋषि समाधि में चले गए बारह वर्षों तक समाधि में रहे और जब नेत्र खोले अपनी पत्नी को देखा तो आंखों से आंसू आ गए कि जो राजकन्या देवहूती आज तपस्वी बनी हुई है बाल बिख हैं वस्त्र फट गए हैं धूल से लतपत शरीर रहे हैं और वस्त्र ऐसे फट गए कि अंग भी दिखलाई दे रहे हैं उस समय करदम ऋषि ने कहा कि हे hey देवहुति तू तो राजकन्या थी क्या तपस्वी बन गई बता तेरी क्या कामना है उस समय देहूति ने करधम ऋषि के चरणों में नमन करते हुए कहा कि प्रभु एक पति व्रता स्त्री की अपनी पत्नी से क्या कामना होती है संतान मुझे? संतान मुझे कीजिए उस समय ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा कामक विमान बना दिया सा हजारों महल हजारों बाग बगीचे हजारों तालाब जिसके अंदर थे देवहूति को कहा चलो इस विमान पर अब देवभूती को तो शर्मिंदी लगी क्योंकि धूल से लथपथ शरीर है फटे वस्त्र करदम ऋषि समझ गए अपनी पत्नी का भाव बोले देवहूति बिंदु सरोवर है इसमें स्नान करो जैसे ही देवभूति स्नान करने के लिए गई अपने तपोबल से श्री करदम ऋषि ने हजारों दासियों को पैदा कर दिया उस तालाब से मानव स्वर्ग की अवसरा क्या होगी उनकी खूबसूरती क्या गय? और उन दासियों ने कर्दम ऋषि की पत्नी को खूब श्रृंगार करवाया सरान कराया हल्दी लगाई मालाएं पहनाई वस्त्र आभूषण पहनाया हमें शिक्षा लेनी चाहिए करदम ऋषि की करदम ऋषि को क्या जरूरत थी विवाह करने की जो अपने तपोबल से ऐसी सुंदर स्त्रियों को पैदा कर सकते थे उन्हें क्या शक्ति थी विवाह करने की लेकिन हमें शिक्षा लेनी चाहिए करदम ऋषि हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि देखो आपके पास जितना भी तप बल है उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कल्याण करने के लिए करना चाहिए उन्होंने इस उपयोग का ये उपयोग किसने किया अपनी पत्नी की सेवा के लिए और विवाह में धर्मानुसार ही विवाह करना चाहिए ब्रह्म विवाह ये शिक्षा में थी अब उस विमान के ऊपर कर्दम ऋषि विराजमान है देहूति विराजमान हो गई और कामक विमानता जो काम करो उस विमान पर पूरी हो जाती थी स्वर्ग लोगों में दिव्य पर्वतों में विमान चला जाता था और उसी ही विमान पर माता देवहूति ने नौ कन्याओं को जन्म दे दिया अब जब नौ कन्याओं को जन्म दिया तो कर्जव ऋषि ने लो हमने तो एक संतान की कामना करी थी ये तो नौ नो, नो हो गई और गृहस्थी आश्रम से अब हमें बाहर निकलना चाहिए क्योंकि गृहस्थी आश्रम की ख्वाहिशें कैसी है सागर की लहरों की तरह कभी खत्म होने वाले नहीं उसे मारना पड़ता है कर्दम ऋषि ने डंडा कमंडल ले लिया और देवहूति को कहते अच्छा तो अपने राम जा रहे हैं संन्यास लेकर देवहूति ने कहा सन्यास लेकर जा रहे हो अरे इन कन्या का भार मेरे सर पर छोड़कर जा रहे हो इनका मैं विवाह कैसे करूंगी अगर विवाह हो गया ये तो सब अपने अपने घर चली जाएगी तो मेरा सहारा कौन रहेगा इसलिए आपको मुझे पुत्र देना चाहिए ये बात जब देवती ने की तो करदम ऋषि को याद आ गया अरे जिनका भजन करने जा रहे हैं उन्होंने क्या कहा था कि हे करदम तेरी नौ कन्या पर दस मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा ये कौन है करदम ऋषि की नौ नौकन्या निवेदा भक्ति और जब निवेदा भक्ति आती है तो भगवान को आने से कोई रोक नहीं सकता है भगवान की जय अब ये बात बुद्धि में आते ही करदम ऋषि ने डंडा कमंडल रख दिया गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर गए अब की बार देवहूति ने गर्भ को धर्म किया और मुख पर तेज आ गया क्योंकि अब की बार देवहूति के गर्भ के अंदर जगतनाथ प्रभु भगवान आ गए हैं समय आने पर भगवान के कला अवतार प्रकट हो गए बोलो कपिल देव भगवान की जय श्री कपिल देव जी भगवान का अवतार हो गया ब्रह्मा जी अपने चौदह पुत्रों को लेकर आए, तो भगवान कपिल ने कहा पितामह ब्रह्मा जी हमारी नौ बहनें, आपके नौ बेटा तो कर दो आपके नौ बेटों का विवाह हमारी नौ बहनों के संग अच्छा नौ को छोड़ दिए पांच को लेकर चले गए पांच कौन है चार कुमार और देव नारद जी क्योंकि ये कौन है ब्रह्मचार्य और ब्रह्मचार्य को विवाह कार्य नहीं देख सकता क्योंकि उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी इसी तरह से पराशर संिता पराशर संहिता में वर्णन है कि जब हनुमंत लाल जी श्री हनुमत जी महाराज सूर्यदेव के पास शिक्षा लेने के लिए गए तो सूर्यदेव ने सारी शिक्षा तो उन्हें सिखा दी पर गृहस्थी शिक्षा नहीं सिखाई गृहस्थी ज्ञान नहीं दिया क्योंकि हनुमान जी कौन थे बाल ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारी को ग्रस्थी शिक्षा नहीं दी जा सकती तो उस समय सूर्व नाम की सूर्य की कन्या थी तपस्विनी थी सूर्य देव ने उन्हें बुलाया ये पराशर संिता में लिखा है हमारी 18 संहिता है कितनी है कि 18 संहिता है और संहिता से ही पुराना बनता है तो बुलाया महाराज उस समय हनुमत जी का विवाह सूर्यचला से हो गया सूर्य कौन है सूर्य की कन्या उसके बाद हनुमान जी को सूर्य देव ने ज्ञान का उपदेश दिया ग्रहस्थी आश्रम का हनुमान जी को गृहस्थी आश्रम में रहकर गृहस्थी आश्रम की शिक्षा हो गई सूर्य वह चला तब करने के लिए चले गई हनुमान जी सूर्य लोग से नीचे आके ब्रह्मचारी बन गए पुनः तो इस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ब्रह्मचारी को गृहस्थी शिक्षा नहीं दी, जा, दी दी जा सकती तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो विवाह कैसे करवा लेते हैं गया? वो क्या शिक्षा देंगे ब्रह्मचारी होकर विवाह कार्य में इसलिए ब्रह्मचारी को गृहस्थियों से दूर रहना चाहिएगा नहीं तो उनकी ख्वाहिशें बढ़ जाएगी विवाह कार्य को देखकर इस तरह से पांच को लेकर चले गए तो भगवान कपिल की कितनी बहने थी नौ और ब्रह्मा जी के कितने बेटा हैं नौ तो नौ का विवाह भगवान कपिल की नौ बहनों से हुआ का विवाह कला अत्रि ऋषि का विवाह अनसूर्य के संग पुलस्थ ऋषि का विवाह हविभ के संग अंगिरा ऋषि का विवाह श्रद्धा के संग क्रतु ऋषि का विवाह क्रिया के संग और भ्रघु ऋषि का विवाह ख्याति के संग विशेष ऋषि का विवाह अरुंधति के संग पुल ऋषि का विवाह गति के संग और अथर ऋषि का विवाह शांति के संग हो गया तो ये नौ ऋषि अपनी नौ पत्नियों को लेकर चले गए अब महाराज आगे चलकर जो है एक दिन करधम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब मुझे सन्यास लेना है तो भगवान ने कहा बाबा आपकी इच्छा है आप घर में रहकर भजन करें और आपकी इच्छा है आप वन में रहकर भजन करें पर कर्धम ऋषि ने वन को चुना घर को नहीं चुना इसलिए समय आने पर घर की आस्था घर के मुँह को छोड़ देना चाहिए इसी में हमारा कल्याण है और हमें अब इस कथा से और भी शिक्षा लेनी चाहिए कर्दम ऋषि के बेटा कौन है कपिल भगवान और बेटी माता अनसूर्यादी माता अनसूर्या अपनी पति के लिए मंदाकिनी नदी को लेकर आ गई थी अपने आश्रम में और जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छह महीने का बच्चा बना दिया था कैसी तपस्विनी उनकी बेटी है और साक्षात भगवान के कला अवतार कपिल देव जी उनके बेटा है तो ऐसे पिताजी को क्या जरूरत है मन में जाने की लेकिन हमें कर्दम ऋषि शिक्षा देते हैं कि अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा इसलिए हमें भजन करना चाहिए नियमों का पालन करना चाहिए तो भगवान ने कहा घर में रहकर भजन कीजिए वन में रहकर भजन कीजिए आपकी इच्छा पर कर्दम ऋषि ने वन को चुना तो भगवान ने पांच श्लोकों में सुंदर ज्ञान का उपदेश दे दिया बुलभक्त वल भगवान की जय माँ को नहीं भेजा क्योंकि माँ का मन संसार में अटका हुआ था एक दिन भगवान कपिल आसन पर बराजमान थे देवहूति भगवान कपिल के सोम बैठी थे देवमूती देवहूती मैया सोच रही है कि मेरे मात पिता थे मेरे बहन भाई थे मेरे पति थे मेरी कन्याएं थी जब देवहूति मैया ऐसा सोच रही है तो देवहूति का मन फंसता जा रहा है और जब देवहूति सब जगह से मन को हटाकर भगवान कपिल देव जी को देखने लगी तो माता देवहूति को ज्ञान का प्रकाश होने लगा माता देवहूति ने कहा हे hey, पुत्र कपिल मैं संसार का चिंतन करती हूं मुझे अंधकार दिखलाई देता है मैं तुम्हारा चिंतन